टीम ए के ऑफिस में लगे व्हाइट बोर्ड के बीचों बीच विक्रांत ने अपनी फोटो पिन करके लगा दी जिसमें वो आश्मा को पकड़ रहा था इस फोटो के जरिए वो लोगों को दिखाना चाहता था कि ये हाथ काटने वाला केस सॉल्व हो चुका है और इसका एकमात्र हीरो वो ही यानी कि विक्रांत ही है अपने इस अचीवमेंट पर उसे काफी गर्व भी हो रहा था विक्रांत बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड को देख रहा था इस केस को सोल्व करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी भले ही उस अदृश्य शक्ति ने भी उसकी मदद की थी लेकिन फिर भी विक्रांत ने इस केस में काफी माथा मारा था वो बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड को देख रहा था तभी उसके पास आई और विक्रांत को उसके गिरे हुए पैसे उठाकर पकड़ाने लगी ये लीजिए सर आपके पैसे वहीं जमीन पर गिर गए थे लेकिन विक्रांत ने उसकी बातों को सुनाई नहीं ना जाने क्या बड़े ध्यान से वो व्हाइट बोर्ड में ही देख रहा था सुनिधि पैसे हाथ में लिए खड़ी थी लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया वो बड़े ध्यान से सिर्फ बोर्ड में ही निहार रहा था क्या हुआ सर आप क्या सोच रहे विक्रांत कुछ भी हो इस केस को सोल्व करने में मैंने भी तुम्हारी मदद की है ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा लेकिन फिर भी विक्रांत ने कोई जवाब ना दिया अचानक ही विक्रांत के मुंह से जोर से आवाज आई सुनिधि से लेकर राघव वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को भी कुछ समझ में नहीं आया अचानक विक्रांत को क्या हो गया क्या हुआ सर सुनिधि ने चौंकते हुए पूछा पॉइंट पॉइंट का अंतर। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया क्या मतलब कैसा पॉइंट क्या कह रहे हैं आप अरे वो प्रेग्नेंट औरत याद है तुम्हें जो टेंथ प्लेस पर थी याद है तुम्हें उसने क्या कहा था विक्रांत अपना हाथ बांध खड़ा हो गया और फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते हुए बोला उसने कहा था कि उस कॉम्पिटिशन में जजेज काफी सख्त थे यहाँ तक कि एक पोजीशन से अगली पोजीशन तक के कंटेस्टेंट के बीच 300-400 के बीच का अंतर था प्रेग्नेंट वीमेन तीन से चार सौ काफी देर तक सोचने के बाद सुनिधि को एहसास हुआ कि अभी भी विक्रांत उसी पियानो कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ देखो विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर अंगुली रखते हुए कहा इस कॉम्पिटिशन में सिक्स पोजिशन पर थी कीर्ति चौधरी उसका प्वाइंट था दस और फिर जो सातवें पोजीशन पर जो कंटेस्टेंट था उसका पॉइंट था 700 इसका क्या मतलब हो सकता है विक्रांत को इस तरह बात करते देख वहाँ मौजूद टीम के सभी मेंबर आकर खड़े हो गए वो बड़े ध्यान से विक्रांत की बातें सुनने लगे इसका क्या मतलब हो सकता है तुलिधी अपने होठों पर अंगुली रखकर सोच रही थी इसका मतलब ये हुआ की इस कॉम्पिटिशन में नंबर छह के बाद वाले सारे कंटेस्टेंट बेकार थे और उनसे आशमा को कोई दिक्कत नहीं थी अब ध्यान से देखो इस कंपटीशन के फर्स्ट पोजीशन पर जो कंटेस्टेंट था उसके पॉइंट्स हैं 1900 साफ है कि वो शुरू से ही इसमें टॉप पर था और उसे इस कंपटीशन में हारने का कोई डर नहीं था तो वो भला प्यानो के बीच में ब्लेड क्यों रखेगा इसके बाद सेकंड पोजीशन पर थी निकिता रावत जिसका पॉइंट्स था सोलह वो भी आशमा की पहुंच से बाहर थी मतलब निकिता को भी आशमा से कोई खतरा नहीं था तो वो भी ब्लेड नहीं रख सकती थी इसके बाद नंबर तीन पर थी रश्मि सैनी जिसका पॉइंट्स था 1400 मतलब कि रश्मि ने बीच में ही कुछ कहना चाहा लेकिन गई मतलब कि उस पियानो कंपटीशन में नंबर नंबर से लेकर छह तक के बीच वाले कंटेस्टेंट में प्वाइंट का अंतर काफी कम था यहां पर ही असली कंपटीशन था नंबर छह के बाद सातवें वाले के प्वाइंट काफी कम थे तो उससे तो पक्का है की आशमा को कोई खतरा नहीं था यानी कि आश्मा को अच्छे से पता था कि इन्हीं चारों को उससे खतरा था और इन्हीं चारों में से किसी ने उस रात प्यानो में ब्लेड रखा था कहीं आपको पता तो नहीं सुनीदी ने चौंकते हुए कहा मुझे पता लग गया है। विक्रांत ने अपनी पैंट की जेब में कुछ देर तक टटोलने के बाद रश्मि का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड सुनिधि के हाथ में पकड़ा दिया फिर उसने कहा आज रात आठ बजे सब लोग होटल रेजेंसी पहुंच जाना और सुनिधि प्लीज तुम उस होटल की सारी प्रीमियर बुकिंग्स बुकिंग इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया यह बंदा अब लग रहा है कि इंडिया का शेलक होम्स बनकर ही मानेगा राघव ने सुनिधि की तरफ मुस्कुराते हुए कहा शाम को आठ बजे से पहले ही विक्रांत होटल में पहुंच चुका था वहां वो बैठकर बड़ी बेसब्री से रश्मि के आने का इंतजार कर रहा था आठ बजे के करीब रश्मि भी वहां पहुंच गई उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी आशमा द्वारा अटैक किए जाने के बाद वो काफी डर गई थी इसी वजह से वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स भी ले आई थी रश्मि के आगे पीछे दो बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे होटल में अंदर घुसते ही जैसे ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ी उसने अपना हाथ ऊपर हवा में हिलाते हुए रश्मि को इशारे से अपने पास बुलाया रश्मि तुरंत ही उसके करीब पहुंच गई अरे वाह आपने तो बड़ी जल्दी मुझे याद कर लिया बताइए क्या जरूरी बात करनी है रश्मि ने विक्रांत के आगे कुर्सी पर बैठते हुए कहा विक्रांत ने हल्का खांसते हुए रश्मि को बॉडीगार्ड्स को दूर करने का इशारा किया रश्मि को तुरंत ही उसका इशारा समझ में भी आ गया लेकिन फिर भी उसने अपने बॉडीगार्ड्स को वहां से नहीं हटाया तब विक्रांत ने अपना फोन निकालकर उसमें उस पियानो कंपटीशन के फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट दिखा दी उस लिस्ट में अपना नाम देखकर रश्मि को थोड़ा अजीब लगा और फिर उसने अपने बॉडी को दूर हटाने का इशारा कर दिया ये क्या है मैं समझी नहीं मिस रश्मि ध्यान से देखी विक्रांत ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कीर्ति चौधरी दस पॉइंट्स बीस पोजीशन मनीषा चौधरी दस पॉइंट्स अट्ठावन प्वाइंट फिफ्थ पोजिशन मीना बंसल 1336 पॉइंट्स छत्तीस फोर्थ पोजिशन और फिर रश्मि सैनी 1426 पॉइंट्स छबीस प्वाइंट्स थर्ड पोजिशन रश्मि ने विक्रांत का फोन वापस उसके हाथ में पकड़ा दिया तो मतलब मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं मुझे ये नहीं पता कि पहले आपकी रैंक कितनी थी विक्रांत ने बेहद सीरियस होते हुए कहा लेकिन आश्मा की मां ने बताया था कि उनकी बेटी पहले थर्ड पोजीशन पर थी अब जब आश्मा ने कंपटीशन क्विट कर दिया था तो इसमें सिर्फ आप चार लोगों को ही फायदा पहुंच रहा था मिस्टर विक्रांत आप ऐसा कह सकते हैं रश्मि को समझ आ गया था कि विक्रांत क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो गुस्से से उठ खड़ी हुई एक मिनट मैडम अभी मैंने बात खत्म नहीं की विक्रांत ने तेज आवाज में कहा आशमा पहले ही कीर्ति मनीषा और मीना के हाथ काट चुकी थी अगर इनमें से किसी ने भी ये किया होता तो वो पहले ही पुलिस को इसके बारे में बता चुकी होती और फिर आश्मा कब की पकड़ी जा चुकी होती लेकिन इन तीनों का हाथ काटे जाने के बाद भी आश्मा ने आप पर भी अटैक करने की कोशिश की विक्रांत रश्मि ने लगभग चिल्लाते हुए कहा आपको क्या लगता है कि आश्मा की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है आशमा की कैसी हालत विक्रांत ने लगभग चिल्लाते हुए कहा यह सुन रश्मि शॉक्ड होगी ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपनी ही बातों में उलझ कर रह गई थी विक्रांत के बोलने से रश्मि सैनी पर क्या असर हुआ ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को